ओम भागवत महापुराण पंचमस्कंध अथ तृतीध्याय राजा नाभि का चरित्र श्रीशुकुवाच नाभंपत काकाों प्रजया मेरुदेव्या भगवत यशमजत श्री सुखदेवजी कहते हैं राजन आग्निध्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थे इसलिए उन्होंने अपनी भार् मेरुदेवी के सहित पुत्र की कामना से पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया तशुद्ध भाव प्रभर्गेश प्रचरसो दब्यदेश कालमंत्री दक्षिणाम विधान योग भगवान् पपत्याुर्धम भगवा भागवत वाचल्यत सुतीक आत्मानपराजितजजनाथवया गृहतहृद हृदयंगम मनो नयनांदयवाम भम आवेशकार यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विज दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं इसलिए जब महाराज नाभि ने पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है तथा पी उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवजबों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया अथिष्कृत भुज युगल हिणमय पुरुष विशेषम कपीश कौजे या विलसस्थी वत्सल दरवर वनुहम वन मलार्चू मृतमी गादीपलक्ष स्फुट कि प्रवर मुकुट कुंडल कटकटिशत्रहारेजूर नृपूरा भूषण विभूषितमती वसत गृहपतोधना इवो उपस्त उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था वक्षस्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था भुजाऊ में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौसुभ मणि की शोभा थी संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट कुंडल कंकड़ करधनी हार बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुजमूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आहराजित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्जों ने उनकी स्तुति की होम ऋत्ज उचो हो, अर्सी मुहुरार्त अस्क मनोपथा नमो नम इं तोपिक्षित उमान प्रकृति करमतिरम कर ईश्वर से परस्य प्रकृति पुर से और ना नाम रूपा कृति भी रूप निरूपणम ऋतुजो ने कहा पूज्यतम हम आपके अनुगत भक्त हैं आप हमारे पुनः पुरा पूजनी हैं किंतु हम आपके पूजा करना क्यों जा, क्या जाने हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि जाने से आपके गुणगान गुण में ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके आप साक्षात परमेश्वर हैं। सकल जननी काम निरसनम शिव तमन आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा परिजनानुराग विरचितबल संशब्द सलिल कितल तुलसी का दुर्वांकुरभृतया किल परितुष्यसे किंतु प्रभु यदि आपके भक्त प्रेम गदगदवाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं अथानापी नवत यदय समुचित अर्थमिहो पलभा महे हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता आत्मन एवा शवनमंज शेष पुरुषार्थ स्वरूप से किंतु नाथाशिष आशा सामे तदपिराधन मात्र क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल फलस्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं इस प्रकार यद्यपि आपकी इस से कोई प्रयोजन नहीं है तथापि तो अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो सिद्धि का पर्याप्त यही होना चाहिए। शाला स्वयं आत्मन श्रेय परम विदुषा परम परम पुरुष प्रकर्ष करुण स्वहिमान अब ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ है हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है तथापि जिस प्रकार पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारे अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं अथा वरो अथाजमे वरहतम से राज षि नाभी की इस यजशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए अब हम और वर क्या मांगे असंगल विधूता शेष वभानाम आत्मा मुनिनाम नव तम परी गुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोशे प्रभो आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतकरण के राग रागद्वेश संपूर्ण बलों को जला डाला है अतए जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं अथ कथंत स्खलनम चोत्पतनम जिभ्रणम धुर्भस्थान दिशो विवाशाण न स्मणाजर मरण दशाजा सकल कश्मी तव गुणकृतनाली वचन गोचराणी अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने ठोकर खाने सीखने अथवा जमाई लेने और संकटादि के समय एवं ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके शकल कलिमल मिनाशक भक्त व सलदीन बंधु आदि नामों का हम उच्चारण कर सके किंचाजर्षिपत्यका प्रजा भवाज सीमा सा ईश्वर मशिषा सर्गापर्गोरिम तम उपधाव प्रजयाम प्रत्यय प्रत्ययो दीवा धन फलीकरण इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है आप साक्षात परमेश्वर हैं स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि ना भी संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं ते मायाना जित पर हम यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया उनमें ऐसा कौन है जो उसके वंश वंश में में नहीं होता। में नहीं होता, होता, उसके उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विषय विश्व का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता यदु हवा व तब हम समात मंदा नाम देवदेव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं हम मंद मतियों ने कामनावश स्तुक्ष कार्य के लिए आपका आवाहन किया यह आपका अनादर ही है किंतु आप संदर्शी हैं अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्तस्त्रोत्र से स्तुति की तब देवश्रेष्ठ हरि ने कर्णवश इस प्रकार कहा कह भगवाचं अहो बता मृषयोदी मुसलम भम भीयाची तो यद मुश्यात्मजो माया स दिशो भूयाजती महमेवा भीप कवल्यादापी ब्रह्मवादो न भवि तुम मरहती नमय वही मुखमेवलम श्री भगवान ने कहा ऋषियों बड़े असमंजस की बात है आप सब सत्यवादी महात्मा हैं आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ मांगा है कि राजर्षि नाभिके मेरे समान पुत्र हो मुनियों मेरे समान तो मैं ही हूँ क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए मेरा ही तो मुख है तथा इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निध्र नाभि के यहाँ अवतार लूंगा क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता श्री शुकु मेरुदेव्या धायांतरदे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं महारानी मेरुदेवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कह कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए बर्षे तस्ंद विषुदत्त भगवान परमर्षि प्रसादि नाभेहृषया तदवरोधाये मेरुदेव्यां धर्मान्य दर्शे तो धर्मान काो द्वातना श्रवणार ऊर्ध् तुभाव तार विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाम का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरुदेवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्धरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्धसत्व में विग्रह से प्रकट हुए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा तीतायाँ पंचमस्कंधे ना विचरतेता तृतीध्याय